छठवा प्रश्न गोरखनाथ की मूल शिक्षा क्या है बड़ी छोटी संक्षिप्त हसीबा खेलीबा रहीबा रंग काम क्रोधना करीबा संग हसीबा खेलीबा गाइबा गीत दिढ़कर राखी अपना चीत यही मेरी शिक्षा भी है हसीबा खेली बा रंग रंग से रहो मस्ती में मौज में आनंद में इतना परमात्मा ने दिया है नाचो गुनगुनाओ गाओ धन्यवाद का गीत उठना चाहिए तुम्हारे हृदय से वही प्रार्थना है हंसीबा खेलीबा, रहीबा, रंग हंसो अगर ना हंस सको तो समझना तुम कभी धार्मिक ना हो सकोगे तुम्हारे तथाकथित साधु संत तो हंसी भूल के बैठे हंसी नहीं सकते हंसने में गुनाह है पाप है इसलिए तुम अपने साधु संतों के साथ ज्यादा देर नहीं रह सकते बस गए जल्दी से पैर छुए नमस्कार किए चले 24 घंटे रह जाओ तो तुम्हें कठिनाई पता चले तुम्हारी भी हंसी छिन जाए साधु संतों के पास जाके लोग गंभीर हो जाते साधु संतों के पास जाके लोग अकड़ जाते रूखे हो जाते गंभीर अति गंभीर हंसी तो गुनाह मालूम होगी और सुनो ये परम साधु गोरख क्या कहते हंसी बा खेली बा हंसो और खेलो जीवन को अभिनय से ज्यादा मत समझो खेल समझो लीला समझो हंसीबा खेलीबा रहीबा, रंग और ऐसे रहो रंग से रहो मौज तुम्हारा जीवन हो मौज तुम्हारी शैली हो काम क्रोध ना करीबा संग और तभी तुम पाओगे काम क्रोध अपने से छूटने लगे उन्होंने तुम्हारा संग छोड़ दिया छोड़ना भी ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी सारी ऊर्जा हंसने में है खेलने में गीत गाने में प्रार्थना में मस्ती में नाचने में लग गई वही ऊर्जा काम क्रोध में लगती थी अब फुर्सत कहा जिसका धन हीरे जवारात खरीदने लगा उसका धन अब कूड़ा करकट तो नहीं खरीदेगा अब तुम्हारी ऊर्जा का आयाम बदला हसीबा खेलिबा रही रंग कराम क्रोधना करीबा संघ हसीबा खेलबा गाइबा गीत उठने तो गीत गीत तुम्हारी श्वास शवास में होना चाहिए तो ही तुम धार्मिक हो पाओगे धर्म काव्य महाकाव्य धर्म गद्य नहीं है पद्य धर्म जीवन को गाने की कला है धर्म संगीत है और नृत्य दृढ़ कर राखी अपना चीत गाओ गीत और गीत में अपने चित्त को दृढ़ हो जाने दो जम जाने दो लग जाने दो बैठक और सब हो जाएगा शेष सब अपने से हो जाएगा शेष परमात्मा कर लेगा तुम इतना करो सबदई ताला सब दई कूची सबदहीं सबक जगाया सबदई सबस सुपरचा हुआ सबदई सबद समाया उसी महासंगीत से सब पैदा हुआ है परमात्मा परम ध्वनि ओंकार एक ओंकार सतनाम ओम का नाद है परमात्मा शब्द ताला शब्द ही कुंजी इसलिए उस परम शब्द में ही ताला है उसी परम शब्द में कुंजी भी है संगीत का ही ताला है संगीत की ही कुंजी है छंद का ही ताला है छंद की ही कुंजी है तुम्हारे भीतर मौन संगीत उठा है मौन गीत जग जाए शब्द शून्य शब्द रिक्त शुद्ध संगीत जग जाए बस कुंजी मिल गई शब्द ही सबज जगाया और यही तो गुरु के पास घटता है गुरु अपनी वीणा छेड़ देता है अपना शब्द छेड़ देता है और तुम्हारे भीतर सोए हुए शब्द में झंकार पड़ती तुम्हारे भीतर भी शब्द में प्रतिध्वनि उठने लगती शब्द ही सबज जगाया शब्दई सबज सुपरचा हुआ और गुरु के संगीत में डूबकर गुरु के शब्द में डूबकर गुरु की मूल ध्वनि में डूबकर अपना भी परिचय हुआ सब्दही सबस सुपरिचा हुआ सब्दही सबस समाया और फिर संगीत जीवन का सारा संगीत उस महासंगीत में लीन हो जाता है शब्द है संसार शब्द का अर्थ है संगीत प्रकट हुआ शून्य है परमात्मा शून्य का अर्थ है शब्द वापस अपने मूल स्रोत में समा गया मगर नाचो गाओ हसीबा खेलीबा रहीबा रंग काम क्रोध न करीबा संग हसीबा खेलीबा गाईबा गीत दिढ़ कर राखी अपना चीत कबीर कहते हैं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 धारणा उस ध्वनि को रूप दे देगी लेकिन ध्वनि के लक्षण सभी फकीरों ने सारी दुनिया में एक ही बताए और सबसे बड़ा लक्षण तो है बिन बाजा झनकार कोई चीज से पैदा नहीं हो रही इसे थोड़ा समझ लें जो चीज किसी से पैदा होगी वो मरेगी क्योंकि दो चीजों से जो चीज पैदा होगी उसकी सीमा और शक्ति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 पीड़ा से कराया था हुआ। और अपने एक मित्र डॉक्टर को निमंत्रित किया दिखाने को डॉक्टर मिनट तक मानित हुआ उसने कहा कि तुम्हारी चित्रकला में इतनी बनाया है अपनी डॉक्टर वही जो देख सकता है चमहार देखेगा वही जो देख सकता है जहां ध्यान है, वही दिखाई पड़ता है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 धन का ढेर लग जाता है तुम गरीब के गरीब बने रहते हो जिस दिन ये समझ पड़ जाएगा उस दिन ध्यान भीतर जाएगा कबीर कहते हैं रस दगन गुफा में अजर झरे दिन बाजा झनकार उठे जहा परे जब ध्यान धरे यह वचन बहुत अद्भुत कृष्ण कहते हैं जो मुझे जिस भांति भजते हैं मैं भी उन्हें उसी भांति बजता हूं और बुद्धिमान पुरुष इस बात को जानकर इस भांति बरतते भगवान बजता है इस सूत्र में एक गहरे आध्यात्मिक रिजोनेस की एक आध्यात्मिक प्रतिसंवाद की घोषणा की गई संगीतज्ञ जानते हैं कि अगर एक सुने एकांत कमरे में कोई कुशल संगीतक एक वीणा को बजाए और दूसरे कोने में एक वीणा रख दी जाए खाली अकेली कमरे में गूंजने लगे आवाजें एक बस्ती हुई वीणा की तो कुशल संगीतक उस शांत पड़ी हुई वीणा के तारों को भी झंकृत कर देता रिजोमेंस पैदा हो जाता वो जो खाली पड़ी वीणा है जिसे कोई भी नहीं छू रहा वो भी उस गूंजते संगीत से गुंजायमान हो जाती वो भी गूंजने लगती उससे भी संगीत स्फुरन होने लगता है परमात्मा भी रिजोनेस प्रतिध्वनि देता है जैसे हम होते हैं ठीक वैसे प्रतिध्वनि परमात्मा भी हमें देता है हमारे चारों ओर वही मौजूद है हमारे भीतर जो फलित होता है तत्काल उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है वो दर्पण की भांति हमें लौटा देता है हमारे प्रतिबिंबों को कृष्ण कहते हैं जो मुझे जिस भांति बचता है उसी भांति मैं भी उसे बचता हूँ जो जिस भांति मेरे दर्पण के समक्ष आ जाता है वैसी ही तस्वीर उस तक लौट जाती है। परमात्मा कोई मृत वस्तु नहीं जीवंत तो सत्य है। परमात्मा कोई बहरा अस्तित्व नहीं कोई दम्ब एग्जिस्टेंस नहीं परमात्मा हृदय पूर्ण परमात्मा भी प्राणों के स्पंदन से भरा हुआ अस्तित्व है और जब हमारे प्राणों में कोई प्रार्थना उठती है और हम परमात्मा की तरफ बहने शुरू होते हैं तो आप मत सोचना की यात्रा एक तरफ से होती है यात्रा दौरी जब आप एक कदम उठाते परमात्मा की तरफ तब परमात्मा भी आपकी तरफ कदम उठाता है ये हमें साधारणता दिखाई नहीं पड़ता है ये साधारणता हमारे ख्याल में नहीं आता ये ख्याल में हमारे इसीलिए नहीं आता कि हम जीवन की क्षुद्रता में इस भांति उलझे हुए हैं कि उसके गहरे प्रतिध्वनियों को पकड़ने की क्षमता खो देते हैं। हम इतने शोरगुल में डूबे हुए हैं कि वो जो धीमी धीमी आवाज अस्तित्व हमारे पास पहुंचाता है वो हमें सुनाई नहीं पड़ती बहुत स्टिल स्मॉल वॉयस बड़ी छोटी आवाज बड़ी बारीक महीन आवाज में ध्वनिया हम तक लौटती लेकिन हमें सुनाई नहीं पड़ती हम इतने उलझे होते हैं कभी ख्याल किया हो आप अपने कमरे में बैठे हैं ख्याल करें तो पता चलता है कि बाहर वृक्ष पर चिड़िया आवाज कर रही है ख्याल ना करें तो वह आवाज करती रहती आपको कभी पता नहीं चलता रात के सन्नाटे से गुजर रहे हैं अपने विचारों में खोए हुए पता नहीं चलता कि बाहर झिंग की आवाज घोष में आ जाए चौंक के जरा रुक जाए सुने तो पता चलता है की विराट सन्नाटा आवाज कर है ठीक ऐसे ही परमात्मा प्रतिपल हमें प्रतिध्वनित करता है लेकिन झिंगुर की आवाज से भी सूक्ष्म आवाज सन्नाटे की आवाज से भी बारीक पक्षियों की चहचाह से भी नाजुक बहुत चुप होकर मौन होकर जो उसे पकड़ेगा वही पकड़ पाता गहरे मौन में कृष्ण जो कहते हैं उसका निश्चित ही पता चलता है यहां उठती है एक ध्वनि चारों ओर से उसकी प्रतिध्वनि लौट आती है और उसकी हमारे ऊपर वर्षा हो जाती है मैं एक पहाड़ पर था कुछ मित्रों के साथ था उस पहाड़ पर एक जगह थी इको पॉइंट वहां जाके आवाज करते तो पहाड़ियों की घाटियां सात बार उस आवाज को लौटा देती एक मित्र साथ थे उन्होंने कुत्ते की आवाज में चिल्लाना शुरू किया पहाड़ चारों तरफ से कुत्ते की आवाज लौटाने लगे वे खेल में कर रहे थे पर खेल भी तो खेल नहीं मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें और आवाजें करनी भी आती है फिर कुत्ते की आवाज ही क्यों कर रहे हो उन मित्र कोयल की आवाज करने शुरू की और पहाड़ की घाटियां कोयल की आवाज से गूंज कर हम पे लौटने लगी। मैंने उनसे कहा पहाड़ वही लौटा देते हैं जो हम उन तक पहुंचाते हैं सात गुना वापस कर देते कृष्ण कहते हैं जो जिस रूप में जिस रूप में भी हम अपने अस्तित्व के चारों और अपने प्राणों से प्रतिध्वनिया करते हैं वही हम पर अनंत गुना होकर वापस लौट आती है। परमात्मा प्रतिपल हमें वही दे देता है जो हम उसे चढ़ाते हैं। हमारे चढ़ाए हुए फूल हमें वापस मिल जाते हैं, हमारे फेंके गए पत्थर भी हमें वापस मिल जाते हमने गालियाँ फेंकी तो वही हम पर लौट आती है और हमने भजन की ध्वनिया फेंकी तो वही हम पर बरस जाती है अगर जीवन में दुख हो तो जानना कि आपने अपने चारों तरफ दुख के स्वर भेजे वे आप पर लौट आए अगर जीवन में घृणा मिलती हो तो जानना कि आपने घृणा के स्वर फेंके थे, वे आप पर वापस लौट आए अगर जीवन में प्रेम न मिलता हो तो जानना है कि आपने कभी प्रेम की आवाज ही नहीं दी कि आप पर प्रेम वापस लौट सके इस जीवन के महानियमों में से एक है हम जो देते हैं वो हम पर वापस लौट आता है कृष्ण वही कह रहे हैं कहते हैं जो जिस रूप में मुझे बचता है जिस रूप में इस शब्द को ठीक से स्मरण रख लेना जो जिस रूप में मुझे बचता है मैं भी उसे उसी रूप में बचता हूँ मैं उसे वही लौटा देता हूँ इन द सेम क्वाइन कहानी तो हम सबको पता है सभी को पता होगा कि एक आदमी अदालत में मुकदमा चला है वकील ने उससे कहा कि तू बोलना ही मत तू तो इस तरह की आवाजें करना कि पता चले गूंगा है जब मजिस्ट्रेट पूछे तभी तू गूंगे की तरह आवाजें करना कहना आ, आ कुछ भी करना लेकिन बोलना मत अदालत में वही किया फिर मुकदमा जीत गया वो आदमी बोल ही नहीं सकता था और उस पर जुर्म था कि उसने गालियां दी अपमान किया ये किया वो किया मजिस्ट्रेट ने कहा जो आदमी बोल ही नहीं सकता वो गालियां कैसे देगा अपमान कैसे करेगा वो छूट गया बाहर आके वकील ने कहा मुकदमा जीत गए अब मेरी फीस चुका दो उस आदमी ने कहा इन द सेम क्वाइन उसने उसी सिक्के में वापिस फीस भी चुका दी उस वकील ने कहा बंद करो ये बात तो ये अदालत के लिए कहा था उस आदमी ने कहा कुछ समझ आता नहीं कि आप क्या कह रहे हाथ से इशारा किया आंख से इशारा किया जिंदगी भी उसी सिक्के में हमें लौटा देती है हमें तब तो पता नहीं चलता जब हम जिंदगी को देते हैं अपने सिक्के हमें पता तभी चलता है जब सिक्के लौटते हैं हम जब बीज बोते हैं तब तो पता नहीं चलता जब फल आते हैं तब पता चलता है। और अगर फल विषाक्त आते हैं जहरीले तो हम रोते हैं और कोसते हैं हमें पता नहीं कि ये फल हमारे बीजों का ही परिणाम ध्यान रहे जो भी हम पर लौटता है वो हमारा दिया हुआ ही लौटता है हाँ लौटने में वक्त लग जाता है प्रतिध्वनि होने में समय गिर जाता है उतने समय के फासले से पहचान मुश्किल हो जाती है इस जगत में किसी भी व्यक्ति के साथ कभी अन्याय नहीं होता अन्याय नहीं होता उसी का ये सूत्र है कृष्ण कहते हैं जो जिस रूप में मुझे बचता है मैं उसी रूप में उसे बचता हूं अगर किसी व्यक्ति ने इस जगत को पदार्थ माना तो उसे ये जगत पदार्थ मालूम होने लगेगा क्योंकि परमात्मा उसी रूप में लौटा देगा अगर किसी व्यक्ति ने इस जगत को परमात्मा माना तो ये जगत परमात्मा हो जाएगा क्योंकि ये ये अस्तित्व उसी रूप में लौटा देगा जो हमने दिया था हमारा हृदय ही अंततः हम सारे जगत में पढ़ लेते हैं और हमारे हृदय में छिपे हुए स्वर ही अंततः हमें सारे जगत में सुनाई पड़ने लगते चांद तारे उसी को लौटाते जो हमारे हृदय के किसी कोने में पैदा हुआ था लेकिन अपने हृदय में जो नहीं पहचानता लौटते वक्त बहुत चतित होता है बहुत हैरान होता है कि ये कहां से आ गया इतनी घृणा मुझे कहां से आई इतने लोगों ने मुझे घृणा क्यों की लौटे खोजे और वो पाएगा कि घृणा ही उसने भेजी थी वही वापस लौट आए इसका एक अर्थ और ख्याल लेने, जिस रूप में भजता है इसका एक अर्थ मैंने कहा इसका एक अर्थ और ख्याल में ले ले अगर कोई ना बजता हो किसी भी रूप में न भजता हो परमात्मा को तो परमात्मा क्या लौटा देता है अगर कोई भजता ही नहीं परमात्मा को तो परमात्मा भी ना भजने को ही लौटाता है अगर कोई व्यक्ति जीवन से किसी भी तरह के संवाद नहीं करता तो जीवन भी उसके प्रति मौन हो जाता है जड़ पत्थर की तरह हो जाता है सब तरफ पथरीला हो जाता है जिंदगी में जिंदगी आती है हमारे जिंदा होने से इसलिए जिंदा आदमी के पास पत्थर भी जिंदा होता है और मरे हुए मुर्दा तरह के आदमी के पास जिंदा आदमी भी मुर्दा हो जाता है एक कवि के संबंध में सुनता हूं कि वो अगर, अगर अपने जूते भी पहनता तो इस भांति जैसे जूते जीवित हो अगर वो अपने सूटकेस को बंद करता तो इस भांति जैसे सूटकेस में प्राण हो तो वो उसका जीवन पड़ रहा था उसके जीवन लिखने वालों ने लिखा है कि हम सब समझते थे वो पागल हम सब समझते थे उसका दिमाग खराब वो दरवाजा भी खोलता तो इतने आहस्त्य से कि दरवाजे को चोट न लगे। वो कपड़े भी बदलता तो इतने प्रेम से कि कपड़ों का भी अपना अस्तित्व है अपना जीवन निश्चित ही पागल था हम तो व्यक्तियों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करते कि वो जीवित आपने कभी अपने नौकर को इस तरह देखा कि वो आदमी नहीं देख छानों तरफ जीवन है उसको भी हम मुर्दे की तरह देखते हैं लेकिन वो कभी जिन्हें हम साधारणता मुर्दा चीजें कहते हैं उन्हें भी जीवन की तरह देखता मित्र समझते कि पागल है लेकिन अंत में मित्रों ने जब जीवन उसका उठाकर देखा तो उन्होंने कहा कि अगर वो पागल था तो भी ठीक था और अगर हम समझदार हैं तो भी गलत है क्योंकि उसकी जिंदगी में दुख का पता ही नहीं है पूरी जिंदगी में वो कभी दुखी नहीं हुआ ये तो बाद में पता चला कि उस की उस आदमी की जिंदगी में दुख की एक भी घटना नहीं उस आदमी को कभी किसी ने उदास नहीं देखा उस आदमी को कभी किसी ने रोते नहीं देखा उस आदमी की आंखों से आंसू नहीं बहे पूरी जिंदगी इतने आनंद की जिंदगी कैसे हो सकी जब उससे किसी ने पूछा तो उसने कहा मुझे पता नहीं लेकिन एक बात मैं जानता हूँ मैंने अगर पत्थर को भी छुआ तो इतने प्रेम से कि जैसे वो परमात्मा हो बस इसके सिवा मेरी जिंदगी का कोई राज नहीं फिर मुझे सब तरफ से आनंद ही लौटा है जिस रूप में हम अस्तित्व के साथ व्यवहार करते हैं वही व्यवहार हम तक लौट आता है परमात्मा भी प्रतिपल रिस्पॉन्डिंग है प्रति संवादित होता है बारीक है उसकी बिना और स्वर महीन लेकिन प्रतिपल जरा सा हमारा कंपन उसे भी कपा जाता है जिस भांति हम कपते हैं उसी भांति वो कपता है अंततः जो हम हैं वही हमारी जिंदगी में हमें उपलब्ध होता है इसलिए अगर एक आदमी कहता हो कि मुझे कहीं ईश्वर नहीं मिला मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर आप ईश्वर की बात करते हैं ईश्वर कहां है मैं उनकी आंखों में देखता हूं तो मुझे पता लगता है उनकी आंखें पथरीली है उन्हें ईश्वर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता उसका कारण ये नहीं है कि ईश्वर नहीं है उसका कारण यह है कि तो उनके पास पत्थर की आंखें पत्थर की आंखों में इस पर दिखाई पड़ना मुश्किल उनकी आंखों में देखने की क्षमता ही नहीं मालूम पड़ती उनकी आंखों में कुछ नहीं दिखाई पड़ता हाँ उनकी आंखों में कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं वो उन्हें मिल जाते हैं, धन दिखाई पड़ता है उन्हें मिल जाता है यश दिखाई पड़ता है उन्हें मिल जाता है जो दिखाई पड़ता है वो मिल जाता है जो नहीं दिखाई पड़ता वो कैसे मिलेगा हम जितना परमात्मा को उघाड़ना चाहें उतना उघाड़ सकते हैं लेकिन परमात्मा को उघाड़ने के पहले उतना ही हमें स्वयं भी उगलना पड़ेगा प्रार्थना कृष्ण कहते हैं भजन भजना ये अपनी तरफ से परमात्मा के लिए पुकार भेजना है और जब भी कोई हृदयपूर्वक प्रार्थना से भर जाता है तो आम तौर से हमें पता नहीं कि प्रार्थना का असली क्षण वो नहीं है जब आप प्रार्थना करते हैं प्रार्थना का असली क्षण तब शुरू होता है जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाती और आप प्रतीक्षा करते हैं प्रार्थना के दो हिस्से हैं ध्यान रखें एक ही हिस्सा प्रचलित है दूसरे का हमें पता ही नहीं रहा और दूसरे का जिसे पता नहीं हो उसे प्रार्थना का ही पता नहीं आपने प्रार्थना की वो तो एक तरफा बात हुई प्रार्थना के बाद अब मंदिर से भाग मच जाए अब प्रार्थना के बाद मस्जिद को छोड़ मत दें। अब प्रार्थना के बाद गिरजे से निकल मत जाएं एकदम दुकान की तरफ अगर पांच क्षण प्रार्थना की है तो दस क्षण रुक के प्रतीक्षा भी करें। उस प्रार्थना को लौटने दें। वो प्रार्थना आप तक लौटेगी और अगर नहीं लौटती तो समझना कि आपको प्रार्थना करने का ही कुछ पता नहीं आपने प्रार्थना की ही नहीं लेकिन आदमी ने किया और भागा वो प्रतीक्षा तो करता ही नहीं कि परमात्मा को पुकारा था तो उसे पुकार का जवाब भी तो दे देने दो तो। जवाब निरंतर उपलब्ध होते कभी भी कोई प्रश्न खाली नहीं गया और कभी कोई पुकार खाली नहीं गई लेकिन की गई हो तब अगर सिर्फ शब्द दोहराए गए हो अगर सिर्फ कंठस्थ शब्दों को दोहरा के कोई क्रिया पूरी की गई हो और आज में लौट गया हो तो फिर नहीं फिर नहीं हो सकता आज ही कोई मुझे कह रहा था कि आप ये सन्यासी सड़कों पर नाचते गाते निकल रहे हैं। इससे फायदा क्या है मैंने उनसे कहा जाओ और नाचो और देखो उन्होंने कहा हमें कुछ फायदा दिखाई नहीं पड़ता मैंने कहा बिना नाचे मत कहो नाचो पूरे हृदय से फिर प्रतीक्षा करो फायदे की बड़ी बरसा हो जाएगी निश्चित ही फायदा नोटों में नहीं होगा कि नोट बरस जाएंगे लेकिन नोटों से भी कीमती कुछ इस पृथ्वी पर है और जिसके लिए नोट सबसे कीमती चीज है, उस ज़्यादा दर दर है उससे ज्यादा दरिद्र आदमी खोजना मुश्किल बेकारी है बेटंगा उसे कुछ भी पता नहीं नाचो प्रभु के सामने और छोड़ो फिर नाच उसकी तरफ फिर लौटेगा जो नाच के प्रभु के पास गया नाचता हुआ प्रभु उसके पास भी आता है जिसने गीत गा के निवेदन किया है उसने और महागीत में गा के उत्तर भी दिया है उसका ही आश्वासन कृष्ण के द्वारा अर्जुन को इस सूत्र में दिया तो कृष्ण कहते हैं वेदों में ओंकार ऐसा मैं अदृश्य हूँ वेदों में ओंकार वो मैं हूं वेद में कितना क्या है कहा जाए करीब करीब सब कुछ है जो जगत में धर्म की दिशा में जो भी खोजा गया है करीब करीब सब है लेकिन उस सबको छोड़ के कृष्ण कहते हैं वेदों में ओंकार सिर्फ ओम बस उतना हूं मैं बाकी मैं नहीं हूं बाकी तो सब जगत है सिर्फ ओम अगर कृष्ण से पूछा जाए तो वो कहेंगे सब शास्त्र नष्ट हो जाएं अकेला ओम बच जाए तो सब शास्त्र बच गए और सब शास्त्र बच जाएं अकेला ओम खो जाए तो सब शास्त्र खो गए और बड़े मजे की बात है ये ओम बिल्कुल ही अर्थहीन शब्द है मीनिंगलेस इसमें कोई अर्थ नहीं इसमें कोई फिलोसॉफी कोई दर्शन नहीं ये शब्द एक अर्थ में बिल्कुल एबसल्ड है इसमें कुछ अर्थ नहीं है और कृष्ण इतना मोह दिखलाते हैं कि वेदों में ओंकार बस वेद में में ओम क्यों बहुत पूरी प्रक्रिया है थोड़ी सी बात आपसे कह दू इस एक छोटे से शब्द में ओम में भारत ने समस्त मंत्र योग की साधना को बीज की तरह बंद कर दिया साइंस टीम के रिलेटिविटी के फॉर्मूला हैं, छोटा सा दो तीन शब्द दो तीन अक्षर पूरा हो जाता है। ऐसे भारत ने जो भी अंतर जीवन में अनुभव किया है और जितनी विधियां मनुष्य ने विकसित की हैं सत्य के तरफ यात्रा करने की वो सब की सब बीज मंत्र की तरह ओम में रखती है ये ओम आ ऊ और मा इन तीन मूल ध्वनियों का जोड़ है सारे शब्दों का विस्तार ओम का विस्तार है सब वेदों में ओम ओम होगा तो सब वेद पुनः निर्मित हो सकते हैं सीक्रेट की आपके हाथ में ये तीन आ ऊ और मां अगर ये तीन हो तो जगत के सब शास्त्र निर्मित हो सकते हैं लेकिन सब शास्त्र बच और कुंजी खो जाए तो सब शास्त्र बेकार हो जाएंगे ताले रह जाएंगे चाबी खो गई विज्ञान भैरव में शिव ने पार्वती को कहा है कि तू ज्यादा न पूछ ज्यादा मन तुझे अर्चन होगी थोड़े में तुझे कह दू आ ऊ माँ ये जो ओम है इसमें तू आ को भी भूल जा इसमें तू मां को भी भूल जा वो जो बीच में बसता है ओम के बीच में आ भी छूट जाए मां भी छूट जाए वो जो बीच में बसता है वो ऊ उस ऊ में तू डूब जा तो मैं तुझे उपलब्ध हो जाऊंगा ये तो टेक्निक की बात है अगर आप ऊ में डूब सके आप कभी जोर से कहें ऊ तो आपको पता चलेगा कि पूरी ना भीतर भी सुखड़ गई जितनी जोर से वो कहेंगे उतने ही जोर से ना भी पर जोर पड़ेगा और ना भी जीवन का मूल ऊर्जा स्रोत है उसको ठीक टेप करना जिसको आ जाए ओम उसको ही हैमर उसको ही चोट पहुंचाने की तरकीब है और उस पर जो विधिवत चोट पहुंचा दे वो जीवन की ऊर्जा उठनी शुरू हो जाती है कुंडलनी जागने लगती है ऊपर की यात्रा पर आदमी निकल जाता है सुना है मैंने के छोटे से गाँव में एक बहुत बड़े कारखाने में एक नई मशीन लगाई गई महीने भर ठीक चली और फिर अचानक बंद हो गई कोई खराबी भी न थी कोशिश करके हार गए इंजीनियर उस कारखाने के लेकिन कोई रास्ता ना निकला फिर तो बड़े शहर से राजधानी से विशेषज्ञ को बुलाना पड़ा हजार रुपया उसके आने जाने का खर्च हुआ वो विशेषज्ञ आया एक छोटी सी हथौड़ी उसने अपनी पेटी में से निकाली और मशीन को तीन जगह ठक ठक तीन जगह उसने किया मशीन चल पड़ी मालिक ने कहा कि बड़ी कृपा आपकी आपका बिल क्या हुआ उसने लिखा एक हजार रुपया मालिक ने कहा मजाक तो नहीं कर रहे आप तीन जगह ठक ठक ठक करने का एक हजार रुपया आइटम वाइज बिल बनाइए आपने और तो कुछ किया भी नहीं ठक ठक ठक इसमें पहली ठक का कितना रुपया दूसरी ठक का कितना तीसरी ठक का आंख से मैं देख रहा हूं उस आदमी ने बिल बनाया उसने लिखा कि तीन ठगों का एक रुपया टेपिंग एंड नोइंग वे टू टेप रुप नाइन हंड्रेड एंड नाइन कहा उसके नौ सौ निन्यानबे रुपये और जहां तक थोक का सवाल एक रुपए से चल जाएगा और उसने नीचे लिखा कि अगर आप कोई ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो टेपिंग का आप छोड़ भी सकते हैं को एक रुपए ना भी दें बाकी नोइंग where to tip ओम जो है वो सीक्रेट है समस्त वेदों का वो व्यक्ति के भीतर जो परमात्मा की ऊर्जा बीज में छिपी है उसको टेप करने की तरकीब है उसको चोट करने की तरकीब है तो कृष्ण कहते हैं वेदों में ओंकार ऐसा मैं अदृश्य हूं ऐसे दृश्य में तू मुझे अदृश्य को खोज आज इतना ही